श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग ष अध्याय द्वितीय पाद श्री राम कृष्ण देव और नरेंद्र का अलौकिक संबंध नरेंद्र के महत्व के संबंध में श्री राम कृष्ण देव की वाणी नरेंद्र का पवित्र हृदय मन सदैव उच्च भावों का आश्रय लेकर ही कार्य में अग्रसर होता है इस बात को श्री राम कृष्ण देव प्रथम दिन से ही अपनी तीक्ष्ण दृष्टि द्वारा समझ गए थे इसलिए नरेंद्र के साथ उनका दैनिक व्यवहार अन्य प्रकार का होता दिखाई पड़ता था भगवत भक्ति में किसी प्रकार की हानि न होने पाए इसी उद्देश्य से श्री रामकृष्ण देव आहार विहार शयन निद्रा जप ध्यान आदि सभी विषयों में स्वयं नियम पालन करते हुए अपने भक्तों को भी सदैव वैसा ही करने के लिए उत्साहित करते थे फिर वे ही सबके सामने निसंकोच यह बात भी बारंबार स्पष्ट रूप से कहा करते थे नरेंद्र यदि उन नियमों का कभी उल्लंघन भी करे तो उसे कुछ भी दोष नहीं लगेगा नरेंद्र नित्य सिद्ध है नरेंद्र ध्यान सिद्ध है नरेंद्र के भीतर सदा ज्ञानाग्नि प्रज्वलित रहकर सब प्रकार के भोजन दोष को भस्मीभूत कर देती है इस कारण यत्र तत्र जो कुछ भी वह क्यों ना खाए उसका मन कभी कलुषित या विक्षिप्त नहीं होगा ज्ञान रूप खड्ग से वह समस्त माया बंधनों को काट डालता है इसलिए महामाया उसे किसी प्रकार वश में नहीं ला सकती नरेंद्र के संबंध में श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से इस प्रकार की अनेक बातें सुनकर हम विस्मय सागर में मग्न हो जाते थे मारवाड़ी भक्तों की लाई हुई खाद्य वस्त्र में नरेंद्र को देराम मारवाड़ी भक्तगण श्री रामकृष्ण देव का दर्शन करने आए और मिश्री पिस्ता बादाम किशमिश आदि अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर चले गए श्री रामकृष्ण देव ने उनमें से कुछ भी स्वयं ग्रहण नहीं किया सम्मुख उपस्थित किसी भक्त को भी नहीं दिया और कहा वे मारवाड़ी लोग निष्काम भाव से दान करना नहीं जानते एक बीड़ा पान देते समय भी सोलहों कामनाएँ जोड़ देते हैं इस प्रकार सकामदाता का अन्न खाने से भक्ति की हानि होती है अतः यहाँ प्रश्न उठा फिर इन चीज़ों का क्या होगा उन्होंने कहा जा नरेंद्र को जाकर दे उसके खाने पर भी उसे कोई हानि न होगी निषिद्ध भोजन से नरेंद्र नाथ की भक्ति नहीं घटेगी नरेंद्र एक दिन होटल में खा आए और आकर श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने कहा महाराज आज एक होटल में साधारण लोग जिसे निषिद्ध कहते हैं वह खा आया हूँ श्री रामकृष्ण देव ने देखा नरेंद्र बहादुरी दिखाने के लिए वैसी बात नहीं कह रहा है बल्कि उसने वैसा काम किया है या जानकर उसे स्पर्श करने या घर का लोटा घड़ा आदि का व्यवहार करने में यदि उन्हें आपत्ति हो तो पहले से ही सावधान कर देने के लिए वैसा कह रहा है ऐसा समझकर उन्होंने कहा तुझे उसका दोष नहीं लगेगा सुअर गाय खाकर भी यदि कोई भगवान में मन रखता है तो वह हविष्यान जैसा हो जाता है और साग भाजी खाकर यदि विषय भोग में डूबा रहे तो वह सुअर गाय खाने वाले की अपेक्षा किसी अंश में कम नहीं है तूने निषिद्ध वस्तु खाई है उससे मुझे कुछ भी बुरा मालूम नहीं हो रहा है किंतु दूसरों को दिखाकर इनमें से यदि कोई आकर यही बात कहता तो उसे मैं छू नहीं सकता श्री रामकृष्ण देव के प्यार से नरेंद्र की उन्नति तथा आत्म आत्मविक्रय इस प्रकार प्रथम दर्शन काल से ही नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण देव से जैसे स्नेह और प्रशंसा पाई थी उसी प्रकार सब विषयों में उन्होंने किस प्रकार स्वाधीनता पाई थी यह पाठकों को समुचित रूप से समझाना हमारे लिए असंभव है महानुभाव शिष्य की आंतरिक शक्ति का यहाँ तक सम्मान रखकर उसके साथ सब बातों का व्यवहार करना जगत गुरुओं के जीवन इतिहास में अन्यत्र कहीं भी दिखाई पड़ता है या नहीं इसमें संदेह है श्री रामकृष्ण देव अपने मन की सभी बातें नरेंद्र नाथ को बताए बिना निश्चिंत नहीं हो सकते थे हर विषय में उनका मत लेना चाहते थे उनके साथ तर्क वितर्क कराकर समीपगत व्यक्तियों की बुद्धि और विश्वास बल की परीक्षा कर लेते थे और अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी विषय को सत्य रूप से मान लेने के लिए नरेंद्र को कभी अनुरोध नहीं करते थे फलतः श्री रामकृष्ण देव के इस व्यवहार ने नरेंद्रनाथ के आत्मविश्वास पुरुषार्थ सत्यप्रियता और श्रद्धा भक्ति को थोड़े ही समय में सत्य धाराओं में बढ़ा दिया था और उनके असीम विश्वास और प्यार ने दुर्भेद्य प्राचीर की तरह चारों ओर खड़े रहकर असीम स्वतंत्रता प्रिय नरेंद्रनाथ को अनजान में सब प्रकार के प्रलोभन अथवा हीन आचरणों के हाथ से सदैव बचा रखा था साथ ही प्रथम दर्शन के बाद साल भर के भीतर ही नरेंद्रनाथ ने श्री रामकृष्ण देव के प्रेम में सदैव के लिए आत्म आत्मविक्रय कर दिया था किंतु उनका अहेतुक प्रेम प्रवाह उन्हें धीरे धीरे कहाँ तक अग्रसर करा रहा था क्या उस समय नरेंद्रनाथ उसे समझ सके थे संभवतः नहीं हो सकता है श्री रामकृष्ण देव के अलौकिक प्रेम पात्र होकर अनुभूत विशुद्ध आनंद से उनका हृदय निरंतर पूर्ण और परितृप्त रहता था इसीलिए नरेंद्रनाथ अभी तक यह समझ नहीं पाए थे कि स्वार्थमय कठोर संसार के संघर्ष के बीच श्री रामकृष्ण देव का प्रेम कहाँ तक दुर्लभ तथा देववांचित पदार्थ है इस संबंध में हम कुछ उदाहरण उद्धृत करते हैं